नोशो टॉक चेती सके तो चेती नंबर थ्री आध्यात्मिकता और चमत्कार के बीच एक नाता है वो नाता विरोध का है आध्यात्मिक व्यक्ति चमत्कार के लिए राजी नहीं होगा ये नाता है और जो व्यक्ति चमत्कार के लिए राजी होता हो उसे मदारी कहना चाहिए आध्यात्मिक नहीं लेकिन मदारीपन से बहुत लोग प्रभावित होते हैं आध्यात्म से प्रभावित होना भी बहुत मुश्किल है मदारीपन बहुत तेजी से प्रभावित करता है और इस भ्रम में हमें नहीं रहना चाहिए कि हमारे राज्यपाल या हमारे न्यायाधीश या हमारे मंत्री और मुख्यमंत्री मदारियों के प्रभाव से मुक्त हैं बल्कि सच तो यह है कि वो ज्यादा प्रभाव में जिन लोगों की भी बहुत महत्वाकांक्षा है वो मदारियों के प्रभाव में बहुत जल्दी पड़ जाएंगे क्योंकि मदारियों का दावा यह है कि उनके द्वारा किसी की भी महत्वाकांक्षा पूरी हो सकती है कोई बीमार हो तो बीमारी ठीक हो सकती है कोई पद पर ना हो तो पद पर पहुंच सकता है कोई किसी पद पर हो तो उसी पे जमा रहने का उपाय हो सकता है किसी भी तरह की महत्वाकांक्षा से भरा हुआ व्यक्ति मदारी से प्रभावित होगा और भी एक बात है कि जब भी कोई समाज बहुत दरिद्र होगा दीन होगा दुखी होगा तो मदारी बहुत प्रभावी हो जाएंगे एक और कठिनाई है कि हमें ये भ्रम पैदा होता है कि हमारा राज्यपाल है या हमारा मुख्यमंत्री है या हमारे बहुत बड़े नेता हैं। चूंकि ये किसी दिशा में कोई ऊंचाई पा लिए हैं इसलिए बाकी दिशाओं में ये साधारण ग्रामीण जन से बहुत आगे बढ़ गए ये हमें नहीं सोचना चाहिए एक आदमी राज्यपाल हो सकता है और राज्यपाल की योग्यता का भी हो सकता है लेकिन उसके पास मस्तिष्क बिल्कुल एक साधारण ग्रामीण का हो सकता है बाकी सब क्षेत्रों में बिल्कुल ग्रामीण हो सकता है जिंदगी के आम मामलों में वो एक साधारण आदमी हो सकता है लेकिन इससे नुकसान होता है और इन पदों पर जो लोग हैं उनका कुछ दायित्व है कि बहुत सोच समझ के कहीं जाए क्योंकि उनके जाने से बहुत सा प्रवाह उनके पीछे जाना शुरू हो जाता है और ये जो मदारी है वो पूरी कोशिश करते हैं कि इस तरह के लोग आ जाए एक बार इस तरह के लोग आने शुरू हो तो जनता पीछे से शुरू होती मैं तो अपने दो एक मित्रों को तैयार कर रहा हूं कि जो जो साईं बाबा करके दिखाते हैं उसको मंच पर मैं किसी से भी करवा के दिखाना चाहता हूं और सारे मुल्क में घूमना चाहता हूँ मित्र तैयार हो गए हैं और जल्दी आपसे अपेक्षा करूंगा कि आप मुझे सहारा दें कि वो जो जो करते हैं वो खुली स्टेज पर किसी से भी करवा के दिखा सकूं और उसका सारा सीक्रेट भी बता सकूं कि यह इस तरह किया जाता है इसमें कुछ इसमें कुछ अध्यात्म नहीं है ये निपट धोखा और शरारत है इससे ज्यादा कुछ भी नहीं लेकिन जब तक ये न किया जाए तब तक हम उसको उखाड़ भी नहीं सकते इस तरह के मामलों में तो मैं तो सख्त खिलाफ हूँ और आपसे कहना चाहता हूं कि अध्यात्म का मदारी मदारीपन से कोई संबंध नहीं है और चमत्कारों से कोई नाता नहीं है आध्यात्मिक व्यक्ति के जीवन में और तरह के चमत्कार घटित होते ताबीज के और धूप के और मिठाई निकालने के और अंगूठी निकालने के नहीं आध्यात्मिक व्यक्ति के जीवन में चमत्कार और ही तरह के घटित होते हैं जैसे जीसस को सूली पे लटकाया जा रहा है और वो आदमी हंस रहा है ये मेरा है और ये एक आध्यात्मिक जीवन का अर्थ रख सकता है मंसूर को काटा जा रहा है और वो जो काट रहे हैं उनके लिए प्रार्थना कर रहा है कि भगवान इनको क्षमा कर देना क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं इसको मैं चमत्कार कहता हूं ये चमत्कार है लेकिन ये कोई ताबीज निकालेगा और कोई मिठाई देगा और ये सब करेगा ये सब समझना नहीं मेरे साथ एक महिला प्रोफेसर थी कॉलेज में छह सात वर्ष पहले उसने मुझे कहा कि मैं छोड़ के जाना चाहती हूं और आपसे पूछने आई हूं कि मैं साईं बाबा के साथ ही जाके जीवन लगा देने की मेरी इच्छा है तो मेरे इस अध्यात्म में मुझे सफलता मिले आप मुझे आशीर्वाद दे दें तो मैंने उनसे कहा कि अगर मेरा बस चले तो मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा कि तुम्हें इस तरह के अध्यात्म में सफलता न मिल जाए क्योंकि अध्यात्म नहीं है मदारीपन और किसी दिन अगर तुम्हें समझ में आ जाए कि मदारीपन है तो लौट के कम से कम मुझे कह देना अभी मैं बम्बई आया मीटिंग से बोलकर उतरा तो उस महिला ने आके मेरे पैर छुए तुम्हें पूछा की कहा हो क्या है और तो तुमने पैर कैसे छुए उसने कहा मैं सिर्फ आपके पैर उस दिन की स्मृति में छूने आई हूँ कि जो आपने कहा था वो मैंने अनुभव कर लिया अब मैं मुसीबत में पड़ गई कि अब मैं क्या करूं ये ताबीज जो निकलते हैं सब बाजार से खरीदे जाते हैं ये अंगूठियां जो आती हैं सब बाजार से बनती हैं ये सब बिस्तरों के नीचे छुपी रहती हैं कपड़ों में छुपी रहती हैं ये सब जब से देख लिया है तो अब मैं क्या करूं अब मैं कहा जाऊं ये आध्यात्म इसका कोई भी संबंध नहीं सिवाय इसके कि यह बिल्कुल गैर आध्यात्मिक कृत्य है आपको मालूम नहीं होगा की कुर्सी जी ये बाजारी सत्या साहब ऐसी प्रभावित हो चुका है तक... बिल्कुल हो जाएंगे। बिल्कुल हो जाएंगे। कोई भी बीमार आदमी बुढ़ापे के करीब मरने के करीब कमजोर हो जाता है चाहे वो मुंशी हो चाहे कोई और हो आ, अब तक कुर्सी जी कमजोर तो नहीं है ना, मेरा मतलब ये है, मतलब है की जैसे ही मौत करीब आनी शुरू होती बहुत कमजोरियाँ बहुत भय पकड़ते और मजा ये है की उनका हाथ कपता था शायद वो हाथ कपना ठीक भी हो सकता है और इससे चमत्कार का कोई संबंध नहीं अगर मैं पहले एक ताबीज निकाल के बताऊं और आकाश से अंगूठी चली आए तो सामने वाला जो आदमी इंचों से इतना प्रभावित हो सकता है कि फिर मैं उसे धूल उठाकर दे दूं और कहूं इससे तेरा हाथ ठीक हो जाएगा तो उसका हाथ का कंपन ठीक हो सकता है और ये बिल्कुल साइकोलॉजिकल मामला है ये तो सारी दुनिया में लारडीज में होता है वहां के पानी पीने से हो जाता है पश्चिम में ढेर हीलर्स हैं जो ये कर देंगे लेकिन मैं मानता हूं कि पश्चिम के हीलर फिर भी ईमानदार है वो ये कहते हैं ये बिल्कुल मनोवैज्ञानिक प्रभाव है और मनोवैज्ञानिक प्रभाव का परिणाम हो सकता है शरीर पर और शरीर ठीक लेकिन इसमें ना कोई अध्यात्म है और ना कोई चमत्कार है इसमें कोई चमत्कार नहीं हार ठीक भी हो सकता है बीमारी मानसिक रूप से पैदा भी की जा सकती है और चूंकि अब ये सिद्ध होता चला जा रहा है कि सौ में से अस्सी बीमारियां किसी ना किसी रूप में मानसिक रूप से संबंधित होती है और 100 में से 50 परसेंट बीमारियां तो मानसिक होती हैं तो जो बीमारी मानसिक है जैसे मैं आपको उदाहरण के लिए कहूं दुनिया में जितने सांप होते हैं उनमें संतानबे परसेंट सांप में कोई जहर नहीं होता है लेकिन उनका काटा हुआ आदमी मर सकता है जहर नहीं होता लेकिन उनका काटा हुआ आदमी मर सकता है और मर जाता है सिर्फ इसलिए उसको सांप ने काट लिया लेकिन अगर इस आदमी की पूजा पत्री की जाए झाड़ फूक की जाए और इसे किसी तरह विश्वास दिलाया जा सके कि ये ठीक हो जाएगा तो ये ठीक हो जाएगा अभी मजे की बात ये है कि पहली उसकी भ्रांति थी मरने की ही वो जो बीमारी थी वही झूठी थी सांप तो जहर था ही नहीं सिर्फ सांप में काटा इसलिए वो घबरा के मर रहा था अगर ये घबराहट किसी भी तरह से हटाई जा सके तो आदमी बच जाएगा बीमारी झूठी थी झूठा इलाज काम कर जाएगा यह भी हो सकता है कि बीमारी बिल्कुल वास्तविक रही हो लेकिन अगर मन बहुत दृढ़ निश्चय कर ले और दृढ़ निश्चय करने में यह मदारीगिरी सहायक होती है क्योंकि अगर मैं पहले 10 पांच ऐसे चमत्कार दिखाऊं जो आपके लिए विश्वास योग्य न हो और उन पे आपका विश्वास आ जाए और फिर मैं आपको धूल दे दूं तो आप उस धूल को जिस विश्वास से ले जा रहे हैं कि जिस आदमी ने ऐसे चमत्कार किए उसकी धूल तो सार्थक होने ही वाली है इस पर अविश्वास का कोई कारण नहीं तो ये धूल ऑटोहिप्नोटिक असर करेगी इसका सम्मोहक असर होगा ये फायदा कर सकते लेकिन जरा मुंशी जी से ये पूछना कि हाथ फिर तो नहीं हिलने लगा जहां तक मुझे किसी ने कहा है कि हाथ फिर हिल रहा है लेकिन अब ये अखबार वाले खबर नहीं छाप रहे हैं उन्हें मुंशी जी कह रहे हैं मुझे अभी किसी ने कहा है आगे की हाथ फिर लगा तो आप जरा मुंशी जी को पता लगाइए कि हाथ अगर फिर हिलने लगा हो तो अब इसके अखबार में खबर देनी चाहिए और अब दोबारा फिर कहना चाहिए कि इसको ठीक करो मैं मानता हूं कि दोबारा ठीक करना मुश्किल पड़ जाएगा हमारा हमारी कठिनाई क्या है मैं आपको बताऊं मैं एक गांव में ठहरा हुआ था घर के बाहर शाम को टहल रहा हूं एक बगल की खिड़की से एक औरत मुझे झांक रही बड़ी देर से फिर वो नीचे आई और एक छोटे बच्चे को लाकर उसने मेरे पैर में लिटा दिया और कहा इसको छू दे और मुझे पक्का विश्वास है कि ठीक हो जाएगा उसको डिफ्टीरिया हुआ है और गला बिल्कुल रुंध गया मैंने उससे कहा कि मुझे छूने में कोई हर्ज नहीं खतरा यही है कहीं ये ठीक ना हो जाए क्योंकि अभी ये मर नहीं गया है ये ठीक हो भी सकता है मेरे छूने से नहीं ये मैं ना भी छू तो भी ठीक हो सकता अभी ये मर तो नहीं गया अभी इसके पचास मौके जिंदा रहने के पचास मौके मरने के मैं छूने में मुझे हर्ज नहीं लेकिन छूने से कहीं अगर ये बच गया तो खतरा है क्योंकि तब तुम्हें यह ख्याल होगा कि मेरे छूने से बच गया वहां भीड़ लग गई और घर जिस घर में ठहरा हूँ उस घर के लोग भी कहने लगे आप ऐसी कठोरता की बात कर रहे आप हैं आप कुछ में क्या भी करता है वो हिस्ट्री हो रही वो कह रहे हैं मेरा बच्चा मरा तो आप ही जिम्मेदार होंगे आप छू दे मैंने घर के लोगों को बहुत समझाया वो कोई मानने को राजी नहीं उस बच्चे को छूना पड़ा दोबारा जब मैं गया तो मुश्किल हो गई वहां ना कोई आध्यात्मिक जिज्ञासु आए सुनने फिर मुझे फिर तो वहां लंगड़े लूले अंधे वो सब चले आ रहे हैं कि आप हमको छू दे वो बच्चा बच गया अगर 100 मरीजों को मैं छूऊं, तो 50 तो बचेंगे ही मेरे छूने से नहीं जो नहीं बचेंगे उनकी फिक्र करने की जरूरत नहीं वो कोई प्रचार नहीं करेंगे जो के मुंसी ठीक नहीं हुए होंगे उनने कोई प्रचार नहीं किया और जो के मुंसी ठीक हो गए वो प्रचार कर रहे हैं जो बच जाएंगे वो मेरे प्रचारक हो जाएंगे जो नहीं बचेंगे उनसे कुछ लेना देना नहीं धीरे धीरे मेरे पास भीड़ इकट्ठी हो जाएगी उन लोगों को जिनको फायदा हो गया और वो हवा पैदा करेंगे और वो हवाजारी रहती है इसमें कोई कोई न मूल्य है न कोई अध्यात्म है न कोई अर्थ और जब केम मुंशी जैसे लोग भी इस तरह के मदारीपन के शिकार होते हैं तो सोचना चाहिए कि इस मुल्क में जिनको हम बुद्धिमान कहें समझदार कहें साहित्यकार कहें उनकी मानसिक स्थिति भी अत्यंत बचकानी है उनकी मानसिक स्थिति कोई बहुत श्रेष्ठ कुछ ऊंची और वैज्ञानिक नहीं उनके भी सोचने की कोई सामर्थ्य बहुत ज्यादा नहीं और इस तरह के लोग शोषण करवाने का अड्डा बनते हैं तो मुंशी कह देते हैं तो फिर न मालूम कितने लोग जो केम मुंशी को समझते हैं कि वो कुछ सोच विचारती है वो सोचते हैं अब तो सब ठीक ही होगा और सब ठीक हो जाएगा जब केम मुंशी को हुआ है तो सब ठीक होना ही चाहिए लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि आप ले जाएं ना दस पांच मरीजों को पत्रकार ले जाए दस पांच मरीजों को और ठीक करवा के देखें कि कितने ठीक होते हैं और जो ठीक होते हैं वो क्यों ठीक होते हैं जो ठीक नहीं होते हैं वो क्यों ठीक नहीं होते और ये भी देखें कि ये मामला कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप मेरे पास भी ले आए तो उतने ठीक हो जाएं और आप पंखे के पास ले जाएं तो भी उतने ठीक हो जाएं और आप झाड़ के पास ले जाएं तो भी उतने ठीक हो जाए तब फिर कोई मतलब नहीं रहा ये ठीक होना बिल्कुल ही स्वाभाविक हो गया कुछ तो ठीक होंगे ही इसीलिए तो होम्योपैथी भी काम करती है बायोकेमी भी काम करती है आयुर्वेद भी काम करता है झाड़ फूंक भी काम करती है खाली पानी भी काम करता है मूत्र चिकित्सा भी काम करती दुनिया की सब बेवकूफियां काम करती हैं बीमारी ठीक करने में और मजे की बात यह है कि कोई पैथी आप इंकार नहीं कर सकते कि यह काम नहीं करती सब पैथियां किसी न किसी को ठीक करती और उसका कुल कारण इतना है कि लोग ठीक होना ही है सौ आदमी बीमार पड़ेंगे तो सो नहीं मर जाने वाले लोग ठीक होना ही इसलिए पानी भी दो तो भी ठीक होंगे कुछ भी मत दो राह दो तो भी ठीक होंगे फिर जो ठीक हो जाएगा वो प्रचार करेगा और जो ठीक नहीं हो जाएगा वो आपको भूल जाएगा वो दूसरे किसी गुरु को खोजेगा जहाँ ठीक हो सकता आपने वो दिया है, चालू कर दिया है बिल्कुल कर ही रहूं दिन रात आपकी अगर आपने मुंशी जी के बारे में जो कहा मुख्यमंत्री जी ने कहा पर भी नहीं कहा है उन्होंने जो लिखा है उसमें कहा है कि मैं वहां अविश्वास से गया था जब उन्होंने रखिया मेरे हाथ पे लगाए उनके बाद ये हुआ तो मुझे आश्चर्य हुआ है, है। आप ठीक कहते है हैं आपको अगर साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ क्योरिंग नहीं है मैं आपसे बात करता हूँ आप हैरान होंगे कि माइंड के काम करने के नियम बहुत अजीब और माइंड के काम करने का एक खास नियम है लाफ रिवर्स इफेक्ट अगर आप कुएं को पश्चिम में जिस आदमी ने मन की बीमारियों से हजारों लोगों को ठीक किया अगर उसकी किताबें पढ़ेंगे तो लाफ रिवर्स इफेक्ट जैसा एक नियम आपको पता चलेगा विपरीत परिणाम का नियम अगर कोई आदमी ये कहकर जाता है कि मैं बिल्कुल अविश्वासी हूं मैं मुझे कुछ विश्वास नहीं है तो ये सिर्फ ऊपर के मन का एक हिस्सा कह रहा है और इसके खिलाफ मन का पूरा हिस्सा तैयार हो रहा है कि नहीं कुछ होना चाहिए नहीं कुछ होना चाहिए माइंड दो हिस्सों में बटा हुआ है मुंशी जी ऊपर से अपनी बुद्धिमानी से सोच रहे हैं कि मैं खिलाफ हूं मैं नहीं मानता इन बातों में लेकिन मुंशी जी का जो अनुकांस वो इसके खिलाफ इकट्ठा होता चला जाएगा और इस बात की ज्यादा संभावना है कि जो आदमी सहज विश्वास से भरा हुआ गया था वो भी शायद ठीक न हो और मुंशी जी ठीक हो जाए आप देखेंगे ये जान के एक आदमी साइकिल सीख रहा है नया नया साइकिल सीख रहा है सड़क पे एक पत्थर पड़ा हुआ है वो आदमी कहता है मुझे पत्थर से नहीं टकराना सड़क बहुत बड़ी है अगर वो निशाना लगा के भी टकराना चाहे तो पत्थर से टकराना आसान नहीं है सिखड़ आदमी के लिए लेकिन वो कहता है मुझे पत्थर से नहीं टकराना और उसका हाथ पत्थर की तरफ मुड़ना शुरू हो गया और वो कहता मुझे पत्थर से बचना है और पत्थर पे अटेंशन टिक गई उसकी अब सारी सड़क उसको दिखाई नहीं पड़ती सिर्फ पत्थर दिखाई पड़ रहा और पत्थर से बचने की कोशिश में वो पत्थर से टकराने वाला है।, जो सुबह है बात की ना तो ये तो बात तो पूरी तो हो जाए तो दूसरी तो उठा लें प्रेस कॉन्फ्रेंस बिल्कुल बिल्कुल आपके लिए प्रभु के द्वार प्रभु के द्वार के बारे में आपने कुछ तो किया वो वो सारा सारा प्रवचन में प्रभु व केंद्र में प्रभु जैसा, को जैसा कोई साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट जैसा कोई भी ख्याल जो आपके आपके हालात में थे तो आपको क्या सरमक हो गए ये, ये बात ही एक फेद की बात गई कि प्रभु है और मैं उसको खोजने जाने वाला हूँ नहीं खोजने की प्रोसेस अच्छी है नहीं वही अगर समझी है वो, वो सब है प्रभु ना, नहीं।, नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्रभु है मैं ये कह रहा हूँ जो है उसको मैं प्रभु कहता हूँ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्रभु है मैं ये कहता हूँ कि जो है देट विच इज उसको मैं प्रभु कह रहा हूँ उसको कोई भी नाम दे दे सत्य कहे प्रभु कहे एक्स वाइज देट कुछ भी कहें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन कुछ है जो हमें अज्ञात है और उसको जानना है और जानने के द्वार खोजने कोई उसे प्रभु कहे कोई उसे सत्य कहे इसे मुझे कोई कोई किसी तरह का अस्वीकार नहीं है मैं ये नहीं कहता प्रभु है मैं ये कहता हूं कि जो है उसे मैं प्रभु का नाम देता हूं आपको कोई दूसरा नाम देना हो तो नाम देना बिल्कुल ही अपने हाथ की बात उसमें कोई कठिनाई नहीं है ये मैं कहता हूं कि जो है वो हमें ज्ञात नहीं है और उसको खोजने के लिए मार्ग खोजना पड़ेगा द्वार खोजना पड़ेगा तो उसका द्वार क्या हो सकता है तो मैं कहता हूं विश्वास उसका द्वार नहीं हो सकता है। विचार उसका द्वार हो सकता है इसलिए मैं कोई हाइपोथेसिस नहीं बना रहा प्रभु की मेरे लिए प्रभु का मतलब है दी टोटलिटी कोई एक आदमी कहीं बैठा हुआ ऐसा कोई प्रभु परमात्मा नहीं है लेकिन ये सारा अस्तित्व ये पूरा एग्जिस्टेंस ये जो कुछ भी है सब तरफ फैला हुआ यह सब है और इसका केंद्र होगा इसके जीवन के मूल स्रोत होंगे वो मूल स्रोत क्या है कहां है कैसे हम उन्हें खोजें कैसे हम उन्हें जानें, उसकी खोज धर्म है यहां पे जो भाषा की अखबार है उसमें प्रचार किया जाता है कि आपका जो प्रवचन है आपका जो प्रचार है उनका उद्देश्य कम्युनिज्म फैलाने का है और आप, आप लगभग माओ के बराबर है और दूसरा एक आज प्रश्न उठाया गया है आपको कंपेयर करने का श्री कृष्णमूर्ति से तो इस बारे में आपका क्या कहना पहली तो बात यह मेरी समझ में दुनिया का कोई भी समझदार आदमी बुद्ध या महावीर या क्राइस्ट से लेकर आज तक कोई भी समझदार आदमी अनिवार्य रूपेण किसी न किसी तरह का कम्युनिस्ट होगा कम्युनिज्म का मतलब लेकिन साफ हो जाना चाहिए दुनिया की सारी समझदार लोगों की चेष्टा यह चल रही है कि कैसा समाज आ जाए जहां प्रत्येक मनुष्य समानता की स्थिति को उपलब्ध हो जाए और प्रत्येक व्यक्ति को समान विकास का अवसर उपलब्ध हो जाए अगर समान विकास के अवसर और मनुष्य की समानता की कोशिश कम्युनिज्म है तो मैं कम्युनिस्ट हूं और जो आदमी कम्युनिस्ट नहीं है वो आदमी आदमीयत का दुश्मन है लेकिन अगर कोई समझता हो कि मार्क्स के अंधे भक्त दुनिया पर जबरजस्ती सारी लोकतांत्रिक भावनाओं को कुचल देकर तानाशाही थोपने वाले लोग अगर कोई सोचता हो कि ईश्वर सत्य प्रेम और आत्मा की सारी विचारधारा की हत्या कर देने वाले लोग कम्युनिस्ट हैं तो मैं जितना कम्युनिज्म का विरोधी हो सकता हूं उतना कोई और नहीं हो सकता उस स्थिति में मैं कम्युनिस्ट नहीं हूं मेरी स्थिति ठीक से समझ लेनी चाहिए मेरी समझ ये है कि सारे जगत की चिंता इस दिशा में चल रही है कि हम कैसे कैसा समाज ले आएं जहां मनुष्य मनुष्य से हीन न हो कोई मनुष्य किसी से हीन न हो उस दिशा में मैं भी पूरी तरह संलग्न हूं और ये बात सच है कि मेरे सारे प्रवचनों का अंतिम लक्ष्य निश्चित रूप से यही है कि एक ऐसा समाज बने जहाँ सारे लोग समान फिर मेरी ये भी समझ है कि जिस दिन समान समाज होगा व्यक्तिगत संपत्ति नहीं होगी तो ना केवल भौतिक विकास होगा बल्कि आध्यात्मिक विकास भी होगा और यहाँ वो तथाकथित कथित कम्युनिस्टों से मैं बिल्कुल ही उल्टा हूँ मेरी मान्यता यह है कि दुनिया में धर्म नहीं आ सका क्योंकि अधिकतम लोग रोटी रोजी के लिए ही मर जाते हैं धर्म की खोज कौन करे जिस दिन दुनिया में समानता होगी और लोग सुखी होंगे और जीवन सम्पन्न होगा उस दिन धर्म पैदा हो सकता है उसके पहले पैदा नहीं हो सकता इसलिए मैं ये निरंतर कहता हूं कि बुद्ध या जैनों के 24 तीर्थंकर सब राजाओं के लड़के हैं राम और कृष्ण सब राजाओं के लड़के हैं ये राजपुत्र ही इतनी ऊंचाईयां पा सके जीवन के सत्य की खोज में उसका कोई कारण उसका बुनियादी कारण यह है कि जिस आदमी को संसार का सब भोग देखने को मिल जाता है उसका चित्त संसार के ऊपर उठने की कोशिश में संलग्न हो जाता है ये भी मेरी मान्यता है कि गरीब समाज कभी धार्मिक नहीं हो सकता गरीब समाज बेईमान और बदमाश ही होगा बची नहीं सकता वो धार्मिक हो नहीं सकता वो चरित्रहीन ही होगा गरीब समाज का चरित्रवान होना अत्यंत अस्वाभाविक है संपन्न समाज ही मेरा ये कहना नहीं कि संपन्न समाज अनिवार्य रूप से धार्मिक होगा मेरा कहना है सम्पन्न समाज संपन् धार्मिक हो सकता है उसके पास धार्मिक होने की जो संभावना थी वो कम हो गई इसलिए हिंदुस्तान भी जिन दिनों धार्मिक था वो हिंदुस्तान के इतिहास में संपन्नता के दिन थे आज अमेरिका की संभावना है कि वो धार्मिक हो जाए और कल रूस की संभावना है कि वो धार्मिक हो जाए और जिस दिन वो धार्मिक होंगे उनकी धार्मिकता गरीबी से एस्केप नहीं होगी एक सम्पन्न आदमी की खोज होगी जो हमारा अगर आदमी मंदिर भी जाता है तो वहां भी रोटी मांग रहा है वहां भी तनखा मांग रहा है नौकरी मांग रहा है लड़की की शादी मांग रहा है वो मंदिर में भी जो मांग रहा है वो वो है जो संसार में मिल जाना चाहिए था मेरी दृष्टि में जिस दिन सारी दुनिया समता को उपलब्ध होगी उस दिन दुनिया में धर्म का एक विस्फोट एक्सप्लोजन हो जाएगा और उस एक्सप्लोजन के लिए साम वाद जैसी कोई व्यवस्था आ जानी अत्यंत जरूरी लेकिन तथाकथित कम्युनिस्टों से मेरा कोई लेना देना नहीं असल में किसी तरह के इज्म में और वाद में, में मेरी कोई आस्था नहीं और मेरा मानना है कि सब आइडियोलॉजी मनुष्य के चिंतन को नुकसान पहुंचाती है क्योंकि उसे बांधती है मैं चाहता हूँ मनुष्य का विचार मुक्त हो और मुक्त विचार जो ठीक समझे वो करे तो ये बात थोड़ी दूर तक ठीक है लेकिन ये सब बचकानी बातें हैं कि मेरे हस्ताक्षर को माओ के हस्ताक्षर से मिलाने की कोशिश की जाए ये सब बच्चों जैसी बातें हैं और ये तभी होती हैं जब हमें और कुछ बुद्धिमानीपूर्ण बातें कहने को नहीं सोचती तब फिर इन बचकानी और चाइल्डलेस बातों को खोजा जाता है तो रणजीत जी आप ज्यादा फल दे रहे भौतिक संपन्नता आध्यात्मिक विकास करते हो आध्यात्मिक विकास भौतिक विकास के बाद का चरण पहले हो नहीं सकता व्यक्तिगत रूप से हो सकता है एक आदमी कर सकता है लेकिन बड़ी कठिन तपस्या से गुजरना पड़े तपस्या इसलिए करनी पड़ती है वो कि वो एक बिल्कुल प्रकृति के नियम के प्रतिकूल काम करने की कोशिश कर रहा है मेरा मानना है कि शरीर पहले है आत्मा पीछे है भौतिक पहले है आध्यात्मिक पीछे है और जिसका शरीर अभी अतृप्त है और परेशान और पीड़ित है वो आत्मा की बात सोच भी नहीं सकता और जिसके जीवन में अभी भौतिक सुविधा के लिए हम सामान इंतजाम नहीं कर पाए उसके अध्यात्म की बातें अफीम की बातें वो मार्क्स ने ठीक कहा है वो सिर्फ दुख को भुलाने के लिए अध्यात्म की बातें कर रहा है तो मेरी मान्यता ये है मेरा जोर है इस बात पर कि भौतिकता की पूर्णता से व्यवस्था होनी चाहिए लेकिन आप ये मत सोच कि मेरा लक्ष्य भौतिकता है जोर मेरा भौतिकवाद पर है और लक्ष्य मेरा अध्यात्मवादरूर जरूर बहुत पुराने समय में बहुत पुराने जमाने में उसमें ये बात की जरूर कही होगी जरूर कही होगी मैं आपका आपके आपके प्रवचन से ऐसा एक बनी होता है जैसे हमका इसमें दोष नहीं होगा नहीं जैसे नहीं। कि आप पहले सबसे पहले आप ये बात करने लगे जैसे की स्वामी विवेकानंद ने और किसी में कुछ कह उसके परिणाम से स्वामी विवेकानंद और गांधी जी की भी मूर्ति संपूर्ण मंजन होना चाहिए That, it, मैं, a... मैं, रहा मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ हो सकता है कोई बात जो मैं कह रहा हूँ वो विवेकानंद ने कही हो लेकिन मेरा दिमाग विवेकानंद से बिल्कुल भिन्न दिमाग है उसका संदर्भ अलग और इसलिए जब मैं अगर कोई बात कह रहा हूँ वो गांधी ने भी कही हो ये हो सकता है, लेकिन मेरा दिमाग बिल्कुल अलग संदर्भ अलग कोई एक आध टुकड़े में कोई बात मेल खा सकती लेकिन मैं विवेकानंद का नाम इसलिए नहीं ले सकता हूँ कि विवेकानंद का नाम लेते से ऐसा भ्रम पैदा होगा कि जैसे मैं विवेकानंद से कोई सहमति है मेरी विवेकानंद से मेरी सहमति नहीं है अनेक मामलों में इस मामले में भी बहुत दूर तक नहीं है जैसे विवेकानंद दरिद्र नारायण कहते हैं मैं इसको निपट ना समझी समझता हूं दरिद्र को किसी तरह का सम्मान देना दरिद्रता को सम्मान देना है को कोई सम्मान की जरूरत नहीं है दुनिया में दरिद्रता मिटनी चाहिए जैसे बीमारी मिटनी चाहिए और जब हम दरिद्रता को घृणा करेंगे तो ही दरिद्रता मिटने वाली नहीं तो नहीं मिटने वाली लेकिन हिंदुस्तान की एक परंपरा है वो दरिद्र को सम्मान दे रही है और दरिद्र को सम्मान देने से दरिद्र को भी अच्छा लगता है दरिद्रता नहीं मिटती लेकिन उसको राहत मिलती है उसको लगता है कि दरिद्र होना भी कोई बड़ी खूबी की बात है दरिद्र होना निपट गवारी की बात और हम दरिद्र हैं इसलिए क्या मेरी बात आप समझ ले तो विवेकानंद जैसे व्यक्ति मेरी आ, मैं अब की बात करूं हो सकता है बैठी मैं आपसे बात करता हूँ विवेकानंद या उस तरह के सारे लोग जो लोग भी स्वेच्छा से दरिद्र न न विवेकानंद कहीं विवेकानंद भी जो लोग भी स्वेच्छा से दरिद्रता को वरण करने में कोई गौरव मानते हैं वो दरिद्रता को ग्लोरीफाई करते ही हैं आखिर विवेकानंद एक भिखारी की तरह खड़े हुए और वो जो भारत की पुरानी परंपरा है भिखारी को बहुत आदर देने की सम्मान देने की भिक्षु को आदर देने की सम्मान देने की वो उसी के हिस्से हैं हालांकि विवेकानंद अमरीका से मेरी बात पूरी मेरी पूरी बात मैं पूरी बात कर लू फिर आप ठीक हो मेरी पूरी बात कर लू हां हाँ वो मुझे कोई तकलीफ नहीं है इसलिए मैं उनका नाम भी नहीं लेता क्योंकि तो फिर मेरे वेद शुरू हो जाते इसलिए मैं नाम भी नहीं लेता विवेकानंद अमरीका से बहुत कुछ सीख के लौटे और उसमें से एक सीख ये भी थी कि दरिद्र होना कोई सम्मान की बात नहीं है लेकिन हिंदुस्तान से जाते वक्त विवेकानंद के मन में ये सब बातें नहीं थी ये अमेरिका से विवेकानंद सीख के लौटे की संपन्नता भी धर्म की तरफ जाने का मार्ग हो सकती ये तो हमने बहुत चिल्लाया कि विवेकानंद अमेरिका को बहुत सिखाया अमेरिका ने विवेकानंद को कितना सिखाया उसका कोई हिसाब हमने नहीं रखा अमरीका से विवेकानंद के आने के बाद विवेकानंद बिल्कुल दूसरे आदमी है और इसलिए बंगाल में विवेकानंद को जो सम्मान मिलना चाहिए था वो दो चार दिन में खत्म हो गया अमेरिका से विवेकानंद निवेदता को साथ लेके चले आए हिंदुस्तान का कोई सन्यासी कभी स्त्री को साथ लेके खड़ा नहीं हुआ था आते ही से बंगाल में तकलीफ शुरू हो गई। अमेरिका में विवेकानंद को जाके पता चला कि स्त्री और पुरुष के बीच का इतना फासला आधारमिक है गैर आध्यात्मिक ये अमेरिका ऐसी सीख के वो लौटे और हिन्दुस्तान में स्त्री पुरुष का इतना फासला सेक्सुअलिटी का सबूत है ये भी अमरीका से सीख के लौटे लेकिन इधर आके जब हिन्दुस्तान में खड़े हुए तो तकलीफ शुरू हुई आपको पता होगा कि सिस्टर निवेदिता को आश्रम छोड़ देना पड़ा विवेकानंद के मरने के बाद उसको ऑर्डर छोड़ देना पड़ा उसको अलग कर दिया गया आर्डर से उसको अलग हट के रहना पड़ा दूसरी जगह खड़े होना पड़ा ये जो अमेरिका से जो जो विवेकानंद सीख कर आए थे उसकी कोई चर्चा भारत में नहीं होती क्योंकि हमको तो ये भ्रम है कि हम हर चीज में जगत गुरु है हम कहीं किसी को सीखते उसमें एक सीख के वो ये भी बात आए थे कि सम्पन्न देश धार्मिक हो सकता है लेकिन मेरा जो कहना है मेरा कहना विवेकानंद से बुनियादी भिन्न है इसलिए मैं किसी की बात नहीं कहता और जो आपको ये ख्याल पैदा होता है कि जैसे मैं ही पहली दफा कह रहा हूं कुछ बातें निरंतर बार बार कही जाती हैं लेकिन फिर भी चूंकि संदर्भ बदल जाता है इसलिए वे हर बार नई दफ़ा कही जाती उनको दोबारा कहा नहीं जा सके के एक गलत तो शांतिपूर्ण पहलू को पेश किया है इसी माने में इस देश में गरीबी दरिद्रता को नहीं बल्कि त्याग को हमेशा क्या का आदर किया है अगर राम ने 14 साल में राज छोड़ा तो क्या समुद्र ये त्याग की उपदेश मिस्त हुई है न कि ठीक है इसकी बात समझी इसकी बात करें बहुत बारीक है और बारीक है इसलिए दिखाई नहीं पड़ती कि सिर्फ गरीब कौम ही त्याग का आदर करती है बारीक है इसलिए दिखाई नहीं पड़ती मैं इसको थोड़ा समझ लें थोड़ा समझ ले नहीं भारत संपन्न कुछ वर्ग था भारत का भारत पूरा कभी संपन्न नहीं था भारत का कुछ वर्ग संपन्न था उस संपन्न वर्ग से धार्मिक लोग पैदा हुए उस संपन्न वर्ग से धर्म की चर्चा भी चली भारत कभी, नहीं कभी संपन्न नहीं था समाज की तरह कभी सम्पन्न नहीं था लेकिन हाँ भारत दरिद्रता में तृप्त था इसलिए कभी दरिद्रता के प्रति विद्रोह पैदा नहीं हुआ इसका आप ये मशन लेना की भारत सम्पन्न भारत तो अपनी दरिद्रता में अभी भी तृप्त होता है अगर पश्चिम का संपर्क नहीं आता भारत के दरिद्र को अभी भी कोई चिंता नहीं थी लेकिन पश्चिम के संपर्क ने बेचैनी पैदा कर दी और दरिद्र को ये ख्याल पैदा कर दिया कि दरिद्र होना समाज की व्यवस्था का परिणाम है कोई दरिद्र होना अनिवार्यता नहीं लेकिन भारत के सम्पन्न लोगों ने दरिद्र को ये समझाया कि दरिद्र होना तो तेरे अपने पापों का फल है दरिद्र होना तेरी मजबूरी है दरिद्र मुझे होना पड़ेगा भारत तो दरिद्र था कुछ लोगों को छोड़कर भारत हमेशा दरिद्र जहां भी देश दरिद्र होगा वहां त्याग का सम्मान होगा क्यों होगा त्याग का सम्मान इसलिए होगा त्याग का मतलब है कोई अमीर आदमी दरिद्र बनता है और जब कोई राजपुत्र महावीर या बुद्ध जैसा राजपुत्र दरिद्र बने तो सारे दरिद्र गोरीफाई होते हैं वो कहते हैं कि देखो दरिद्रता कितनी अद्भुत है कि राजपुत्र को भी दरिद्र होना पड़ता है और वो सारे दरिद्र उस राजपुत्र को आदर देते हैं कि वो भिखारी हो गया कितना महान कार्य किया है उसने क्योंकि दरिद्रों को इससे तृप्ति मिलती हो और राजपुत्र क्यों दरिद्र होता है मेरा अपना मानना ये है कि जिसके पास भी संपत्ति के सब सुख उपलब्ध हो जाएंगे वो उनसे उब जाएगा और उनसे छुटकारा पाने की कोशिश करेगा अमीर आदमी की जो लास्ट लग्जरी है वो दरिद्र होने का मजा लेना है लेकिन दरिद्र आदमी को यह पता नहीं चल सकता इधर इधर में पता नहीं चल सकता जो आदमी पैदल चल रहा है वो नहीं समझ सकता है कि जो अमीर एक मिनट नहीं पैदल नहीं चलता उसको पैदल चलने में कैसा मजा आता है जो आदमी भूखा मर रहा है अकाल में उसको पता भी नहीं कि अमेरिका में सैकड़ों कल्ट चल रही है उपवास की ओवरफेड लोग हैं जब भी कोई कौम ओवरफेड हो जाएगी उपवास का सिद्धांत जारी हो जाएगा क्योंकि तो वह उनको बड़ा मजा आयेगा एक दो चार दस दिन उपवास से रहने में गरीब आदमी को कहो कि तू तो बड़े मजे में भूखा मर रहा है तू तो बड़े मजे में उपवास करना पड़ता है खाने वाले को तू तो पहले से उपवास कर रहा है भगवान तेरी बड़ी कृपा है तो दरिद्र को समझ नहीं पड़ेगी ये बात लेकिन दरिद्र भी उपवास का आदर करेगा दरिद्र के जब भी समाज दरिद्र होगा तो त्याग का आदर होगा मेरी अपनी समझ यह है कि एक गरीबी वो है जो अमीर आदमी वरण करता है वो आखिरी अमीरी है और उस अमीरी को गरीब समझता है कि ये मेरी गरीबी की प्रशंसा हुई और गरीब बड़ा प्रसन्न होता है और गरीब बड़ा आदर देता है गरीब की अमीर के प्रति ईर्षा है और त्यागी के प्रति सम्मान है वो उसी ईर्षा का दूसरा पहलू गरीब ईर्षालु है दूसरे के पास जो है उसके कारण जब दूसरा उसको छोड़ देता है तो आदर देता है उसको जब एक गरीब आदमी देखता है कि कोई दंपति आकाश हवाई जहाज से चलने वाला पैदल चलता है तो उसे पता चलता है कि पैदल चलने में हम भी गौरवान्वित हो रहे हैं दुनिया जिस दिन संपन्न हो जाएगी उस दिन त्याग का कोई मूल्य नहीं रह जाएगा त्याग गरीबी के ही हिस्से का परिणाम तो आप, तो आप कहते हैं सूक्ष्म बात है अभी के तर्ज की बुनियाद खुदी करके हम चलें? तो आज अमेरिका में समाज शास्त्री विश्लेषण के बाद ये निष्कर्ष निकला है वहां की सम्पन्नता के बावजूद भी इक्कीस बाईस साल के नौजवानों में जो बेचैनी विकसित निराशा है समाज के प्रति वो क्या होता तो है मैं समझता हूँ मैं बताऊ आपको अमेरिका में जो बेचैनी है युवकों के दिल में वो एक धार्मिक युग के प्रारंभ की शुरूआत ऐसा कभी भी नहीं हुआ था दुनिया में ऐसी बेचैनी होती थी लेकिन किसी किसी घर में होती थी बुद्ध जो है या महावीर जो है ऐसे लोगों को बेचैनी होती थी सब इनके पास था सुन्दर से सुंदर स्त्रियां इकट्ठी कर लिखी थी बिहार में जितनी सुंदर स्त्रियां हो सकती थी एक एक घर में कैद थी सारी सुंदर लड़कियां थी सारा धन था सब वैभव जब ये सब मिल जाता है तो बेचैनी होती अब क्या परेशानी होती अब क्या करें ये कभी कभी एकाद बड़े परिवार के लोगों को होती रही अमरीका उस जगह पहुंच गया है जहां करोड़ों परिवार उस हालत में आ गए हैं, जहां बुद्ध और महावीर का परिवार रहा ये पहली दफे घटना घटी है कि एक पूरा समाज एफ्लुएंट हो गया अब तक सम्पन्न परिवार हुए थे सम्पन्न समाज नहीं था अमरीका में मनुष्य जाति के इतिहास का बिल्कुल नया अध्याय शुरू हो रहा है एक बहुत बड़ा वर्ग संपन्न हो गया जो इस हालत में पूछ सके कि अब क्या तो उनके बच्चे बेचैन हो गए और उनके बच्चे एक संक्रमण से गुजरेंगे उनके बच्चे सब उपद्रव करेंगे शराब पियेंगे मैस्किन लेंगे लेसर्जिक लेंगे नाचेंगे विवाह तोड़ेंगे सेक्सुअलिटी की आर्गीज में उतर जाएंगे वो ये सब करेंगे और तब ये सवाल और गहरा हो जाएगा आप क्या अब क्या और इस अब क्या से वो स्थिति पैदा होगी जो धर्म को जन्म देती है अमरीका वहां खड़ा है जहां 50 सालों में धर्म के एक बहुत बड़े पुनरुत्थान की संभावना है आप वहां नहीं खड़े इसलिए आप बहुत खुशमत होना कि आपके बच्चे उस तरह बेचैन नहीं वो बच्चों का बेचैनी एक सौभाग्य का लक्षण है वो आने वाली एक अद्भुत क्रांति के पूर्व की रेस्टलेसनेस है वो बहुत अद्भुत है जिस दिन हमारे बच्चे भी हिप्पी और बीटलो बीटने कोने की स्थिति में पहुंचेंगे उस दिन सौभाग्य की बात हित्प्य बीटल की प्रशंसा नहीं कर रहा हूं वो आने वाले परिवर्तन का प्रारंभिक चरण है उपद्रव है वो पहला जो होगा और बिल्कुल जरूरी है एकदम जरूरी है एकदम जरूरी है और इसलिए मैं त्यागवाद का पक्षपाती नहीं हूं क्योंकि त्यागवादी कभी आर्थिक तरक्की में विश्वास नहीं करते हैं हम भी अलग है मूवमेंट्स और मेनी मूवमेंट्स एनी मूवमेंट ऑर्गेनाइज मूवमेंट ठीक है और इकोनॉमिक बेटरमेंट करने बिकॉज यूर यू हैव डिक्लेयर योर सेल्फ अगेंस्ट ऑल दी ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज मूवमेंट कर मूवमेंट फॉर इकोनॉमिक रिजनरेशन और बेटे फॉर इकोनॉमिक I, I, आगा। आगा। हाँ? मैं ऑर्गेनाइज मूवमेंट के खिलाफ हूँ मूवमेंट के खिलाफ नहीं और जब भी कोई मूवमेंट ऑर्गेनाइज होता है तब वो मूवमेंट नहीं रह जाता वेस्टेड इंटरेस्ट हो जाता है फॉर मूवमेंट होना चाहिए सारे मुल्क के चित्त में एक लहर होनी चाहिए एक आंदोलन होना चाहिए उस आंदोलन से चीजें निकलनी चाहिए लेकिन जैसे ही ऑर्गेनाइज हुआ वैसे ही एक छोटा सेक्शन का हिस्सा हो जाता है बना, बना हुआ और एक माइनॉरिटी पूरी मेजारिटी पर अपने को थोपने की कोशिश करती जब भी कोई मूवमेंट ऑर्गेनाइज होगा तो ऑर्गेनाइज होने से माइनॉरिटी का हो जाएगा और मेजारिटी पर अपने को थोपने की कोशिश करेगा तब वायलेंस पैदा होगी क्योंकि माइनॉरिटी जब भी मेजारिटी को जबरदस्ती बदलने की कोशिश करेगी तो वायलेंस अनिवार्य हो जाएगी मेरी मान्यता यह है कि मूवमेंट डिफ्यूज होना चाहिए फैलना चाहिए विचार विचार में गहरा हो जाना चाहिए और जब पूरा मुल्क एक विचार को राजी हो जाए तो बिना किसी बहुत ऑर्गेनाइजेशन के चीजें ऐसे बदल जाती जीत जी, रचना विकेंगरिण नहीं विकेंद्रित समाज रचना से नहीं विकेंद्रित समाज आंदोलन इन दोनों बातों में फर्क है जी, ना ना मैं किसी का नाम लेकर समर्थन नहीं करता क्योंकि वो और 25 बातें वो कह रहे हैं जिनका मैं जानी दुश्मन मैं किसी का नाम लेकर समर्थन नहीं करता हूँ चोटैलिटी इज ओनली ऑर्गेनाइज मूवमेंट जी आप दो चीजेंट एंड जरूर जरूर कंट्राडिक्शन है मैनिफेस्ट फॉर्म ऑफ चोटैलिटी इज एन ऑर्गेनाइज फॉर्म ऑर्गेनाइज मैनिफेस्टोन चोटैलिटी ऑफ थिंग नॉट ए डिफ्यूज मूवमेंट एट द सेम टाइम हाँ इसको थोड़ा सोचें एक सूत्र में बांधने की प्रयास कैसे करेंगे इसको थोड़ा सोचें सोचे। असल में ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये होता है कि एक विचार के लोग एक समाज की रचना लाने की कल्पना करने वाले लोग इकट्ठे हो जाएं ये इकट्ठे होकर एक, हो एक आइडियोलॉजी के पैटर्न को समाज के ऊपर बिठाने की कोशिश करें मेरा मानना यह है कि समाज के ऊपर कोई बहुत फिक्स पैटर्न बिठाना खतरनाक है क्योंकि समाज रोज आगे बढ़ जाता है फिक्स पैटर्न हमेशा पीछे पड़ जाता है वो ऐसे जैसे एक बच्चे को हमने पजामा पहना दिया और बच्चा तो रोज आगे बढ़ता चला जाता है पजामा रोज छोटा पड़ता चला जाता है रोज जरूरत होती है कि पजामा बड़ा हो लेकिन वो जो पजामे के ऑर्गेनाइज करने वाले लोग थे वो कहते हैं कि यही पजामा हमने तय किया था इसी पजामा को पहनाए रखना बच्चा बड़ा होता है पजामा छोटा पड़ जाता है सब ऑर्गेनाइजेशन जितने ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड होंगे उतने ही ज्यादा फिक्स्ड और डेड हो जाते एक फिलुडिटी चाहिए और फिलुडिटी का मतलब ये इसलिए मैं कहता हूँ मूवमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं मूवमेंट चाहिए हालांकि भी द द पीपल विल मूवमेंट दे वुड लाइक बिल्कुल मैं तो नहीं ना, ना, ना मैं नहीं हुआ अप्रेंड मैं नहीं हुआ अप्रेंड जो मुझे गलत दिखता है वो मैं कह रहा हूँ अगर लोगों को वही ठीक लगता है तो वो करेंगे ये सवाल नहीं, बारे, दिख्युण बारे, दिख्युण तो तो नहीं, नहीं है आपकी जो बात है डिफ्यूज हो गई थी तो हो सकता ही है मैं ये चाहता हूँ और मैं ये कहता हूँ आपसे की चूंकि अब तक मनुष्य समाज ने क्योज पैदा करने की हिम्मत नहीं की इसलिए मनुष्य समाज पैदा नहीं हो सका क्योर्स की हिम्मत चाहिए क्योंकि आउट ऑफ क्योर्स क्रिएशन इज गॉर्ड मेरी अपनी दृष्टि है तो मैं तो चाहता हूं कि इस मुल्क का दिमाग एक बार क्योर्टिक हो जाए क्योर्टिक होने का मतलब है सोचने वाला क्योर्टिक होने का मतलब है संदेह करने वाला क्योर्टिक होने का मतलब है प्रश्न पूछने वाला और जो सारे फिक्स पैटर्न है हजारों साल के वो सब ढीले पड़ जाए एक लूजनेस आ जाए और हम सोचने लगे और एक गति आ जाए और एक बहाव आ जाएगा उसके बाद की चिंता नहीं इसलिए मैं करता हूं नहीं इसलिए करता हूं कि सोच विचारशील समाज निरंतर चीजों को फेस करता है और उनके सॉल्यूशंस निकालता है सॉल्यूशंस फिक्स देने की कोई जरूरत नहीं है दो रास्ते हैं या तो हम आपको बताएं कि बाएं जाएं और 10 कदम चल के ग्यारहवें कदमे पर दाएं मोड़े वहीं दरवाजा है एक तो रास्ता ये है दूसरा रास्ता ये है कि हम आपको आंख से देखने की कला सिखाएं और कहें कि आप देखें और जहां रास्ता आपको मिले आप उससे निकले रास्ता और दरवाजा आपकी खुली आंख से दिखाई पड़ेगा मेरी अपनी मनस्थिति अब तक जो रही दुनिया में वो ये थी कि हम लोगों को फिक्सड फार्मूला दे दें ऑर्गेनाइज रिलीजन दे दें ऑर्गेनाइज दे दे, पार्टी दे दें और लोगों को एक आइडियोलॉजी दे दें दे जिससे वो चले लेकिन लोगों को एक मस्तिष्क न दे दें दे जिससे कि वो सोचे और चले इन दोनों में फर्क है तो मेरी जो चेष्टा है वो ये है कि आपके पास सोचने वाला हमारे पास सोचने वाला मस्तिष्क को समस्याएं आएंगी हम फेस करेंगे और जो हल निकलेगा वो हम जिएंगे। लेकिन हम कोई फिक्स्ड सोल्यूशन पहले से लेके चलते नहीं और हम तय करके नहीं चलते कि रेडीमेड आंसर हमारे पास है और हम हर समस्या में इसको लागू करेंगे अब तक वही हुआ मुसलमान के पास रेडीमेड आंसर है हिन्दू के पास रेडीमेड आंसर है कम्युनिस्ट के पास रेडीमेड आंसर सबके पास रेडीमेड आंसर है वो आंसर हमेशा पीछा पड़ जाता है जिंदगी रोज बदल जाती है इसलिए हमारे पास नए सत्य को नई समस्या को देखने वाला चित्त चाहिए माइंड चाहिए और वो एक मूवमेंट होगा वो एक गति होगी वो एक फिक्स चीज नहीं हो सकती लेकिन अब तक यही हुआ है और आप जो कहते हैं वो भी ठीक कहते हैं कि ये बात करनी बहुत कठिन है असल में जो भी सही है उसे करना हमेशा कठिन है आपके, आपके वो वो, हाँ, उसे हाँ उसे तो जी क्यों मैं जरा मूवमेंट जीटमेंट एंड ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट जरा भी नहीं जीवन और समथिंग लाइक वो मूवमेंट तो भी नहीं है और ऑर्गेनाइज्ड भी नहीं है दोनों बातें ना आप जरा देखिए आप देखें समझे कि वो कैसे ऑर्गेनाइज नहीं है हाँ मैं तेरी बात समझ तो वो आग आग आग चेले ही बन गए आप जाते नहीं लेकिन वो भी आपके चेले ही बन वो गए। वो उनकी गलती होगी और नासमझी जैसी समझ में आएगी भाग जाएंगे रोज बहुत से भाग जाते हैं मैं किसी का गुरु नहीं हूं इतना तय है कोई मेरा चेला बना हो वो उसकी गलती है और मैं उसको डिसोल्यूजन करने की पूरी चेष्टा करता रहूँगा आपको बिल्कुल ही अंधा हो तो बात अलग मेरा कोई ऑर्गेनाइज मूवमेंट नहीं मैं उसका पक्षपाती हूं वो जो भी है बिल्कुल ही एक जिसको काम चलाओ इंस्टीट्यूशन कहे कि वो किताब छाप लेते हैं किताब बेच देते किताब पहुंचा देते इसका कोई मूल्य नहीं वो के के बारे में भी कुछ करना तो पड़ेगा इंस्टीट्यूशन होंगी मैं मानता हूँ इंस्टीट्यूशन होंगी इंस्टीट्यूशन अलग बात है ऑर्गेनाइजेशन अलग बात रेलवे है वो एक इंस्टीट्यूशन वो कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं पोस्ट ऑफिस है जी वो बड़ी गलती में है बड़ी गलती में क्योंकि मैं सब तरह की श्रद्धा उखाड़ने का पक्षपाती पाती हूँ अब ये उनकी भूल है और पुरानी आदत की वजह से भूल है वो जिन गुरुओं के पास पहले रहे उन्होंने श्रद्धा सिखाई उसी तरह वो मेरे पास आ गए ऊपर की बातें मेरी सुनते हैं। लेकिन भीतर का दिमाग वही का वही तो मेरा पैर भी छू लेते हैं मुझे भी गुरू मान देते लेकिन मुझे मान नहीं सकेंगे क्योंकि मैं गुरु गड़बड़ हूँ तो चौबीस घंटे बहुत मुश्किल है उनको मानना बहुत मुश्किल आपने और गर्वों से तुलना करके ये कहा कि ऐसा चित्र नहीं रहा इस देश में एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक तथ्य को आप नजरअंदाज कर गए इस मायने में एको और द्वितीय नास्ती के जो रूप चला था आज इतने भाई इतना वैधित जागिया इस देश के चिंतन में कि तैतीस करोड़ देवता का जबकि एक किताब एक पैगंबर, एक बाइबुल एक क्राइस्ट के विश्वास करने वाले एक ही रास्ते में चले इस देश में आप राम के उपासक भी तंत्र पाएंगे दुष्णु तो पा सके लानू पा सके राम के भी निराकार और साकार हो गया तो इस देश का तो हमेशा आजादी नहीं सोचने थी इसे थोड़ा समझिए इसे थोड़ा समझिए इस देश में सोचने की आजादी नहीं रही बल्कि सोचने के बंधने के लिए कई काराग्रह रहे एक कारक ग्रह नहीं रहा एक गांव में एक जेल है और एक गांव में दस जेल है दस जेल वाला कहता है हमारे यहाँ बड़ी आजादी है आप किसी भी जेल में चले जाइए उस गांव में आजादी नहीं उसमें एक ही जेल है मेरी आप बात सुन ले मेरी पूरी बात तो समझ ले मेरी पूरी बात तो सुन लेनी चाहिए मैं आपकी तो मैं जो कह रहा हूँ चातुर्यतक है उसी में ये तो तय कौन करेगा कि वाघ चातुर्य कौन कर रहा है और तर्क कौन कर रहा है कौन तय करेगा हाँ ये तो वक्त तय करेगा वक्त ये जो मैं कह रहा हूँ हिंदुस्तान में भी माइंड वही है कारक ग्रह बहुत है कारक ग्रह बहुत होने से स्वतंत्रता का भ्रम पैदा होता है और ऐसा लगता है कि कोई राम को पूज रहा है कोई कृष्ण को पूज रहा है कोई बुद्ध को कोई कोई महावीर को इसलिए बहुत पूजा है इसलिए बड़ी स्वतंत्रता है लेकिन वो जो पूजा करने वाले का चित्त है वो वही का वही है वो किसको पूज ये बिल्कुल मीनिंग है वो पूज रहा है यही बंधन है मेरा जो, जो जोर है का मेरा, मेरा जो जोर है मेरा जो जोर है वो इसपे नहीं है कि आप किसको पूज रहे मेरा जोर है कि आप पूज रहे हैं पूज र.. पूजने की जो हमारी वृत्ति है वो वृत्ति काराग्रह पैदा करती कितने काराग्रह इस वाले वाले जी करने वाले बिल्कुल थे लेकिन इस मुल्क के चित्त में उनको कोई जगह नहीं मिल सकी आप जो कहते हैं ना कि चार बात भी थे चार तो मैं तो कहता हूँ आपको आपको मालूम नहीं होगा और ये सबको मालूम होना चाहिए मैं मालूम है कि आखा, आखा बदल ऐसा करता हूँ आखा को तो मैं जानता तो हूँ तो उसकी जो किताब है वो आपकी किताब के साथ बेचनी चाहिए इतना इसमें साथ नहीं इसी वजह से मैं ये ड्राइव करना चाहता हूँ ये ये हम uh, uh uh, uh uh, मुझे पता मुझे जो उमाशंकर जोशी उमाशंकर जी ने किया बट ऑल आपकी बात की बात कर लूंगी उनकी बात जुड़ जाएगी फिर पीछे आप कर लूंगे बात कर रहा हूँ सरवाइव दिस कंट्री ने इसे थोड़ा बात करें पहली तो बात यह है कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हिंदुस्तान में ऐसे कोई लोग ही पैदा नहीं हुए जिन्होंने बगावत की बात न की हो हिंदुस्तान में ऐसे लोग पैदा हुए लेकिन कभी भी हिंदुस्तान की मेन करंट वो नहीं बने न बन सके और जब उनके नाम को आदर हिन्दुस्तान ने दिया तो उन आदमियों की पूरी शक्ल बदल के फिर मेन करेंट उनको सम्मिलित किया नहीं तो वो सम्मिलित नहीं हुए जैसे चारवाग हुआ लेकिन चारवाग के चिंतना की इस मुल्क में कोई जड़ें नहीं जम सकी इस मुल्क की प्रतिभा में कहीं जड़ अगर हिंदुस्तान में चारवाग की जड़ें जम गई होती तो जो पश्चिम में आज हो सका वो हिंदुस्तान में 3000 साल पहले हो गया होता इतना सारा विज्ञान हमने पैदा कर लिया होता कभी भी क्योंकि पश्चिम जो कुछ कर सका वो वहाँ मेटेरियलिज्म की एक जड़ जम सकी और इसलिए कर सका नहीं तो कभी नहीं कर सकता हिंदुस्तान में चारवाघ की बात तो ऐसे हट गई कि आज चार की एक एक मैं पूरी बात तो कर लू चारवाग की एक किताब उपलब्ध होनी संभव नहीं है चारवाघ का एक शास्त्र उपलब्ध नहीं चारवाघ के संबंध में जो हम जानते हैं वो चारवाघ के दुश्मनों ने अपनी किताबों में जो गालियां दी है उसी के द्वारा जानी और वो जानना ऐसा ही है कि जैसे मेरे संबंध में आपके गुजराती के अखबार जो कहते हैं अगर हजार साल बाद बच जाए और मेरे संबंध में जानने के लिए कुलजमा उतनी ही चीज बच जाए तो मेरे बाबत जो जानकारी होगी वही जानकारी चारवा के बाबत बाकी रह गई आप मेरा मतलब समझ रहे हैं ना हिंदुस्तान में बुद्ध ने भी बगावत की है महावीर ने भी बगावत की और आप कहते हैं कि दोनों बच गए आप थोड़ा सोचिए बुद्ध की बगावत इतनी बड़ी थी लेकिन कितने बौद्ध हिंदुस्तान में बच गए सच्चाई ये है कि हिन्दुस्तान को छोड़ सब जगह बौद्ध हैं अगर अम्बेडकर के झूठे बौद्धों को छोड़ दिया जाए हिंदुस्तान को छोड़कर सब जगह बौद्ध हिंदुस्तान भर में बौद्ध नहीं बुद्ध का देश भर बौद्धों से खाली हो गया कितने बौद्धों की हत्या आपने की है उसका हिसाब रखा है कुछ नहीं। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं ये नहीं कह रहा हूं मैं ये कह रहा हूं कि आपके मुल्क में आप कह रहे हैं कि बच गए जैनियों की कितनी संख्या आप सोचते हैं कितने जैनी बच गए महावीर और उनके 24 तीर्थंकरों की लंबी परंपरा के बाद हिंदुस्तान में जैनियों की कितनी संख्या है बीस पच्चीस लाख से ज्यादा उनकी संख्या न होगी और 20-25 लाख जैनी इसलिए नहीं बच सके कि वो जैनी है बल्कि जैनियों ने हर हालत में अपने को हिंदुओं का पूरी तरह एक हिस्सा बना लिया और इसलिए बच सके और उनके बच जाने का दूसरा कारण यह है कि जैनियों ने पैसा इकट्ठा किया और पैसे की वजह से बच सके हिंदुस्तान में जैनियों का बज जाना कोई जैन की क्रांति का बज जाना नहीं है एकोड़। एकोड़। मैं ये कह नहीं रहा हिंदू धर्म के लिए नहीं कह रहा मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आप जो ये कहते हैं कि बड़ी कोई स्वतंत्रता रह गई हो उस भ्रम में मत रहना आप वैसी कोई स्वतंत्रता कभी नहीं रही अभी वैसी स्वतंत्रता होनी चाहिए इसकी हम चेष्टा करें और जो लोग कहते हैं रही है वो होनी चाहिए कि दुश्मन सिद्ध होते क्योंकि तो वो कहते हैं वो है ही इसलिए कुछ होनी चाहिए का सवाल नहीं मैं जब ये जोर देता हूँ कि नहीं रही है तो मेरा मतलब ये है कि वो रहनी चाहिए वो होनी चाहिए आप हैरान होंगे पश्चिम में कितनी फिलॉसफीज़ आपको हिसाब लगा सकते हैं आप अपनी बातें करते हैं लेकिन आपकी नौ फिलॉसफीज़ के बंधे हुए कटघरे कोई दसवीं फिलॉसफी हिंदुस्तान में पैदा नहीं हुई और नौ फिलोसफीज के कटघरे बिल्कुल तैयार है उसमें से आप चुनाव कर लें पश्चिम में कोई कटघरा नहीं है पश्चिम में जितने फिलोसफर है उतनी फिलोसफीज हैं इसको मैं कहूंगा स्वतंत्रता इसका अर्थ होगा कि चिंतन मुक्त रहा है सॉक्रेटीज का अपना चिंतन है प्लेटो का अपना है हाइडेगर का अपना है या सात्र का अपना है लेकिन हिंदुस्तान में ऐसा मामला नहीं है यहाँ मामला तय है यहां नौ कैटेगरीज बटी हुई है और उन बटे हुए में अभी भी मुझसे लोग पूछते हैं आज कोई पंडित आता तो मुझसे पूछता पहले आप ये बताइए कि आप किस सिस्टम को मानते हो क्योंकि ये सवाल ही नहीं है कि कोई सिस्टम के बाहर हो सकता है नो सिस्टम में किसी को होना चाहिए वो न्याय का हो वैसे का हो सांख्य का हो वो तो किसी का हो वो सिस्टम में होना चाहिए इस देश को स्वतंत्र चिंतन सीखना पड़ेगा वो अभी रहा नहीं है हां कुछ चिनगारियां हमेशा प्रकट हुई हैं उनको हमने बुझा दिया हम बुझाने वाले हैं उन चिनगारियों को और हम आज भी बुझाने की पूरी कोशिश करते और आप जो कहते हैं तो था था था था। नहीं हाँ समझाऊ समझा, तो समझा, तो आप समझा आपने वो तो जो बातें सब की वो प्रभु प्राप्ति के बारे में और बातें आपने की सभी के पूर्ण युग के बारे में आपसे क्या आलोचना कर बहुत आलोचना आप मुझसे समझते नहीं बिल्कुल नहीं आप बताइए तो ये बात छोड़ गई हाँ उसके बाद हाँ, ये जो कहते हैं कि वो चिनगारियां हमने बुझाई नहीं वो कमजोर थी इसलिए बुझ गई वो अभी तक बुझी नहीं है तुमने राख डाली है वो कमजोर होती तो खत्म हो गई होती वो खत्म नहीं हो गई हैं वो चिनगारियां तो हैं, लेकिन तुमने राख डाली है भीड़ ने राख डाली है वो दबी हुई पड़ी है और किसी भी दिन कोई उखाड़े तो हिंदुस्तान का चार फिर जिंदा हो जाए हिंदुस्तान का बुद्ध फिर जिंदा हो जाए वो तो हिंदुस्तान की क्रांति फिर जिंदा हो सकती भीड़ ज्यादा से ज्यादा जो कर सकती बुझाने का मतलब बुझाना नहीं होता बुझाने का कुल मतलब इतना होता कि भीड़ उस पर डाल सकती और राख बहुत बुरी तरह डाली उसको आज खोजना भी मुश्किल तंत्र ने इतना काम किया हिन्दुस्तान में लेकिन हमको सेक्स के बाद फ्राइड से सीखना पड़ रहा इसलिए अगर दुखद कुछ नहीं हो सकता फ्राइड बच्चा है हिंदुस्तान के तांत्रिकों के मुकाबले और तांत्रिकों ने जो सूत्र आज से 2000 साल पहले खोज लिए वो हमको फ्राइड से उसकी पाठशाला में जाके हिंदुस्तान में किसी को मनोविज्ञान सीखना हो तो जर्मनी जा रहा है अमेरिका जा रहा है और ये सारे मनोविज्ञान के सूत्र 2000 साल पहले तांत्रिकों ने खोज ली लेकिन हिन्दुस्तान की भीड़ ने बिल्कुल राख डाल दी उस पर वो, वो उनका, उनका पता लगना मुश्किल हो गया कि क्या है किस तरह राग डाली इसका साब अब तुम कहोगे की कैसे भोज ने एक लाख तांत्रिकों को मरवाया अकेले भोज एक लाख तांत्रिकों की हत्या की हुआ, था। ना, हुआ है पश्चिम में भी आप जैसे लोग रहे उन्हीं बुद्धओं की वजह से तो आगे मामला बढ़ नहीं पाता हम जैसे लोग रहे उन्हीं की वजह से तो पश्चिम में भी अटकाव हाँ, हाँ। है लेकिन पश्चिम में इधर पीछे ना, ना, ना, आप जैसा आप न मेरा आपसे तो मेरा, मेरा मैं अपने को जोड़ रहा हूँ ना इवन एक लाइक है न आपके लिए नहीं आप हैं कि आप नहीं समझे अगर आप उसको ऐसा लेंगे तो मैं जो कह रहा हूँ मैं जो कह रहा हूँ मैं जो कह रहा हूँ आपसे नहीं कह रहा हूँ और आप जो सवाल उठा रहे हैं वो आप ही नहीं उठा रहे हैं ये जो हमारा माइंड है जब मैं कह रहा हूं आप तो आप ये मत सोच रहे हैं कि आपसे व्यक्तिगत रूप से कह रहा हूँ आपसे क्या कहने का सवाल है जब मैं आपसे आप कह, कह रहा हूं जी हाँ हाँ मेरा वही मैं कह रहा हूं आपसे फिर भी नहीं कह रहा हूं ये जो हमारा माइंड रहा है तो दूसरा कोई ख्याल ऐसा है कि जिसके साथ हम समझ नहीं है वो भी हम करेंगे। बिल्कुल करिए ना ना ना। ये मैं मान लू योगा ना ना ना जरा भी नहीं ना ना जरा भी नहीं तो नहीं मेरा कोई भक्त नहीं है और मैं आप ही जैसे लोगों से यूज हूँ मेरा कोई भक्त नहीं है यू बिलीव इन द ऑफ थॉट फ्रीडम ऑफ तो so, right, ये तो मैं कह नहीं तो रहा है तो नहीं तो ना ना। ना ना। आप, आप उसको बिल्कुल ही गलत ढंग से ले लेंगे अगर वैसे सोचेंगे आप अगर उसको वैसे सोचेंगे ड्राई मैं ये मान भी नहीं रहा की आप जो कह रहे हैं वो कोई आपकी दलील ये मैं मान ही नहीं रहा ड्राई न न इसी मैं समझ ही रहा हूँ की कोई जो आप पूछ रहे हैं वो कोई आपका है ऐसा नहीं मान रहा हूँ और इसलिए जो मैं आपका शब्द उपयोग कर रहा हूं वो आपके लिए कर ही नहीं रहा हूं हम जो बात कर रहे हैं वो दो विचार के लिए बात कर रहे हूं जब मैं कह रहा हूं आप तो मैं आपसे कह दूं तो उससे मेरा मतलब है कि वो जो हमारा माइंड है उसमें मैं सम्मिलित हूं वो जो भारतीय चित्त है उसकी मैं बात कर रहा हूं और आप भी जो सवाल उठा रहे हैं तो वो सवाल आपके नहीं है वो आपके हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते इससे कोई सवाल नहीं है यानी वो एरेवेंट है बात आपको उससे कोई संबंध नहीं है। इसलिए इसलिए उसको व्यक्तिगत उसको व्यक्तिगत बात नहीं ले लेंगे जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आपसे बात करनी पड़ रही है लेकिन मैं बात कर रहा हूं पूरे भारतीय चित्त की वो जो भारतीय चित्त है वैसा चित्त पश्चिम में भी रहा उस चित्त ने वहां भी बाधा डाली है वो बाधा डाल रहा है वैसा गुरु वहां भी है वैसा पोप वहां भी है वैसा धार्मिक आदमी वहां भी है वैसा सम्प्रदाय वहां भी वो बाधा डाल रहा है उसने बाधा पूरी तरह डाली है जितनी वो डाल सकता उस बाधा के बावजूद पश्चिम में काम हुआ है हमारी बाधा के बावजूद इस देश में काम हो सके उसके लिए मैं मुझे और हमको और आपको चेष्टा करनी कि वो इस देश में भी उसके बावजूद काम हो सके और जब आप ये कहते हैं कि आप प्रश्न मुझसे उठा रहे हैं तो मैं तो चाहता ही हूँ मेरी पूरी चेष्टाई ये है कि मैं इस तरह की बात करूँ की हजार प्रश्न उठ जाए प्रश्न मूल्यवान है उत्तर की मुझे चिंता नहीं है कोई मेरा उत्तर आप स्वीकार करें इसकी तो जरा भी फिक्र नहीं क्योंकि तो मेरा कोई उत्तर नहीं है और अगर जो भी मैं कह रहा हूं और उतने जोर से जो कहता हूं उसके जोर के पीछे भी कारण ये नहीं है कि कोई फॉलोइंग या कोई भक्त को मुझे खोज लेना है जोर से कहने का फुल कारण इतना है कि उतना आपको उत्तेजित कर सकूं और आप और जोर से पूछ सके हम लड़ सकें ठीक से और वो लड़ाई बिल्कुल सीधी हो सके और सिंसियर हो सके हिन्दुस्तान में तो लड़ाई भी सीधी नहीं होती अगर किसी से लड़ना है तो लड़ना में भी एक मजा नहीं रह गया आनंद नहीं रह गया वो फौरन व्यक्तिगत हो जाती think, uh, आई the... मुझे right? राइट? क्या कर रहे हैं मुझे पता नहीं आए, क्या कहते हैं जो वो उप को दे रहे हैं आप भी दे रहे हो चमत्कार की बात अलग है आप जो चाहते हो वो भी चाहते हैं विचारी है। क्रांति वो भी समझते विचारी क्रांति खिलाना चाहते हूँ नहीं अगर वैचारिक क्रांति लाना चाहते हैं तो चमत्कार नहीं दिखा सकते देख जी देवीकरण तो, आपने कहा कि उन चौबीस में और धर्म हुए हैं मेन स्ट्रीम लेगर दिन दिन स्ट्रीम बाद सब हुआ आप शायद एक तथ्य अवगर जरूर होंगे कि जब राज्य शक्ति के प्रयोग के द्वारा बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ इस देश में उसका जो निराकरण उन्मूलन क्या है वो आदिशंकर ने केरल शास्त्रार्थ किया था लच्छी शक्ति के नहीं तो, तो कौन तो इस सब को कौन तो तो मना कर रहा है मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप शास्त्रार्थ करने में कमजोर रहे मैं मैं आपसे बात करता हूँ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप शास्त्रार्थ करने में कमजोर रहे लेकिन आप शास्त्रार्थ करते रहे इस मुल्क में डायलॉग कभी नहीं वो शास्त्रार्थ का मतलब आप समझते शास्त्रार्थ का मतलब होता है शास्त्र का क्या अर्थ है आप इसको थोड़ा थो थो समझ लेना इस मुल्क में विवाद जो होते रहे वो ये होते रहे कि गीता की इस पंक्ति का क्या अर्थ तुम क्या अर्थ करते हो हम क्या करते हैं आप ये झगड़ा है लेकिन ये झगड़ा नहीं है कि गीता की पंक्ति में सत्य है या नहीं है ये झगड़ा नहीं है गीता की पंक्ति का अर्थ क्या है वेद की पंक्ति का अर्थ क्या है उपनिषित का अर्थ क्या है शंकराचार्य ने शास्त्रार्थ किया हुआ है लेकिन हिन्दुस्तान में वो सॉक्रेटिक डायलॉग पैदा नहीं हो सका शास्त्रार्थ हुआ है और इन दोनों में बुनियादी फर्क है कन्वर्सेशन वन मैन ना ये ये सवाल है मैं, मैं जो कह रहा हूँ वो ये कह रहा हूँ कि इस मुल्क ने एक बात मान रखी है कि शास्त्रों में सत्य है अब सवाल जो ज्यादा से ज्यादा रह गया वो ये है कि इंटरप्रिटेशन क्या हो शास्त्र का तो झगड़ा जो हमारा चला है तीन साल तक वो ये चला है कि शास्त्र का अर्थ क्या है शास्त्र सत्य है ये तो ठीक है तो उसको डिफाई करने वाले भी मैं मना नहीं कर रहा वो तो मैंने कहा कि डिफाई करने वाले हैं लेकिन वो हमारी मेन करंट नहीं है जा के जैसे उसको जलाया नहीं जा जी जैसे गेले लियों, गेले लियों, गेले लियों के जा आप गलती में हैं तो आपको फिर इतिहास तो का पूरा पता नहीं है दक्षिण में इतने बौद्ध भिक्षुओं को आग में जलाया और कढ़ाई में जलाया जिसका हिसाब नहीं है लेकिन कौन झगड़ा उठा है इसको थोड़ा खोजबीन करिए इसको थोड़ा खोजबीन करिए इतिहास तो इस मुल्क में ऐसा झूठ है क्योंकि इतिहास कौन बना रहा है इस मुल्क में इतिहास कौन बना रहा है चार का इतिहास कौन बना रहा है वो बना रहा है जो चार का दुश्मन यहाँ इतिहास कौन बना रहा है यहाँ इतिहास जो बना रहा है जो, जो ब्राह्मण और जो, तो जो आ मैं आपसे ये कहता हूँ की कुछ ये दो बातें कहना चाहूँ मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि हमारे मुल्क का जो इतिहास हम कहते हैं वो इतिहास इतने असत्यों का भंडार हो गया है अभी अभी आपने ओक की किताब के बाबत सुना होगा जिसने कहा कि ताजमहल राजपूत महल है ये हमारी कल्पना के बाहर है क्योंकि मुसलमान इतिहास लिख गए और इतिहास लिख गए और ताजमहल को बनाया गया कि वो कब्र है मुमताज की अब एक आदमी ने इतने तथ्य इकट्ठे किए कि हम सोच ही नहीं सकते थे कि इतने दिन हमारे स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय और सारे हिस्ट्री के प्रोफेसर पढ़ाए चले जा रहे हैं कि ताजमहल कब्र है और एक आदमी खोज के सारे तथ्य लाया और वो कहता ये है ये कब्र है ही नहीं और ताजमहल बनाया ही नहीं मुमताज के पति ने और ये तो चार सौ वर्ष पहले से राजपूत महल था और उस महल को जबरदस्ती कब्जा करके कब्र बना दिया और उसको सिर्फ ऊपर थोड़ा बहुत टिमटाम कर दिया बदलाहट कर दिया और वो हो गया अब मजा ये है ये आज तथ्य पूरे सामने हिंदुस्तान का कोई इतिहासिक उनका विरोध नहीं कर रहा है लेकिन यूनिवर्सिटीज यही पढ़ाए चली जा रही है कि ताजमहल जो है वो मुसलमान महल मजे की बात है कि हिंदुस्तान का एक महल मुश्किल से मुसलमान हिंदुस्तान के सब महल पुराने हैं और सब पे कब्जा करके उनको कन्वर्ट कर दिया गया ऊपर हिन्दुस्तान की एक मस्जिद मुसलमानों की बनाई हुई नहीं सब पुराने मंदिर है और मस्जिदें हो गई और इतिहास मुसलमानों ने लिखा है इसलिए इतिहास और ही अब उस इतिहास को बदलने का प्रॉब्लम हो गया बौद्धों को जिन्होंने नष्ट किया जिन हिंदुओं ने उन्होंने इतिहास लिखा नष्ट होने वाला बचाने इतिहास लिखने को बड़ी मजे की बात है कि हिंदुस्तान के इतने बौद्ध अचानक नदारत हो गए एकदम विलीन हो गए लेकिन कहीं कहीं उल्लेख उपलब्ध है लेकिन उन उल्लेखों को कौन इकट्ठा करे वो हिंदू पंडित बैठा हुआ है, ब्राह्मण बैठा हुआ सब जगह अड्डा जमा हुए उन उल्लेखों को कौन इकट्ठा करे कौन खोजे हिंदुस्तान के तो पूरे इतिहास की जिसमें नेहरू ने किताब लिखी है वो रिडिस्कवरी नहीं है इंडिया की होनी चाहिए अभी वो बिल्कुल ही पुराना ही कथन फिर दोहरा दिया है नेहरू ने उस किताब का नाम बिल्कुल गलत है हिन्दुस्तान का पुनर्विष्कार होना चाहिए तो जब प्रियर्शी चंडाशोक प्रियर्शी अशोक बन गया उसने भी तो ब्राह्मणों की अध्यक्षा की बिल्कुल किया वो भारतीय मन का हिस्सा है कोई अशोक को मैं गैर भारतीय थोड़ी मानता <laughs> तो हूँ गैर भारतीय नहीं मानता लेकिन योद्धो दोनों भी हिंदू जलाये होंगे लेकिन राजीव जी इस बारे में पर्याप्त सत्य नहीं मिलते जो आपके अगर कर तो नहीं सूचना है ये संभव है की कभी किसी राजा ने इस देश में शक्ति का सारी शक्ति करम खाली धमन समझा मैं समझा पश्चिम में जरूर हुआ है इंग्लैंड हुआ है पश्चिम में बहुत हुआ है ये जी जितने तब आप पश्चिम के दे पाते इधर एक बात मैं आपसे कहूँ हमारा एक फायदा है इस मुल्क को कि ना हमारे पास साफ इतिहास है और न तथ्य जैसे अगर पश्चिम की लड़कियों से अमेरिका में जाके आज पूछा जाए कि कितनी लड़कियां शादी के पहले सेक्सुअल इंटरकोर्स से गुजरती हैं तो आंकड़ा उपलब्ध हो जाता है हिंदुस्तान की लड़कियों से आप पूछने आंकड़ा उपलब्ध नहीं होगा इसका यह मतलब नहीं कि लड़कियां नहीं गुजरती लेकिन अमेरिका का आंकड़ा लेके हिंदुस्तान का सन्यासी चिल्लाएगा कि देखो अमेरिका में लड़कियों की यह हालत हिंदुस्तान की तो लड़कियां बड़ी पवित्र है क्योंकि आंकड़े नहीं है सिर्फ इसीलिए पश्चिम का इतिहास बहुत साफ सुथरा है पश्चिम ने इतिहास लिखा है हमने इतिहास लिखे नहीं सवाए पुराण के गुलाम रहने का सवाल नहीं हिस्टोरिक माइंड नहीं है हमारे पास उसका कारण है और उसके कारण बहुत गहरे हिंदुस्तान का मानना यह है कि जो हो रहा है ये तो नाटक है लीला है माया इसको लिखने की क्या जरूरत है ये तो कई बार हुआ है और कई बार होगा राम कई बार पैदा हुए हैं और कई बार पैदा होंगे तीर्थंकर कई बार पैदा हुए कई बार पैदा होंगे ये अनंतकालीन रिपीटिशन है इसको लिखने की जरूरत क्या है? पश्चिम के सामने हिस्टोरिक सेंस है और उसकी वजह से इतिहास है पॉइंट इज़ दैट वेरियस वेरियस एंड वेयर अलाउड टू नॉट समझा मैं आपकी बात समझा आपकी बात समझा ये बात बिल्कुल ठीक है कि क्रिश्चियनिटी ने जो कुछ किया है वो कोई हमसे कुछ पीछे नहीं हमसे ज्यादा है और आगे है और जो अनाचार जो अत्याचार और जो जबरदस्ती उन्होंने की है वो हमसे ज्यादा है कम नहीं है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमने ये सब नहीं किया हमारे पास आंकड़े नहीं है इतिहास नहीं है साफ स्थिति नहीं है मैं समझा ठीक ना ठीक इन्फ्लुएंस तो जरा भी नहीं लेकिन एमएन राय को मैं पसंद करता हूँ प्रेम करता हूँ बहुत पसंद करता हूँ नहीं नहीं ओपनली एडमिट करने का सवाल नहीं है एमएन राय को मैं पसंद करता हूँ ढेर जगह मेरे विरोध हैं उनसे ढेर जगह भिन्नता है यानी वो तो वही की वो बात आ, मैं जो कह रहा हूँ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे ऊपर किसी का कोई प्रभाव नहीं है ये तो असंभव है कृष्णमूर्ति को, को बहुत प्रेम करता हूँ उनसे बहुत सी बातों में बहुत राजी हूँ बहुत सी बातों में राजी नहीं हूँ प्लेटफॉर्म नहीं, नहीं।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 That also again is an opium which you are trying against, which are, you are putting up. I feel another, another, another opium of platforms, machinery, uh, and which will not uh, give a ideological or philosophical revolution of our country, which will only give a false, very false revolution in our country. दिन्ण। दिन्ण। दिन्ण। दिन्ण। फिर चल चाल आपका कैसे होती हाँ अगर ये आप ये मैं आपसे कहना चाहता हूं ये बात बिल्कुल सच है कि सिर्फ कोई बोलने से किसी मंच से खड़े होकर बात समझा देने से क्रांतियां नहीं हो जाती लेकिन कोई ऐसी क्रांति नहीं हुई है कभी जो बोलने के बिना और बिना मंच के हो गई हो ये भी ध्यान रख लेना क्रांतियां सिर्फ मंच से बोलने से नहीं हो जाती ये बात बिल्कुल सच है लेकिन कोई क्रांति बिना मंच के बोलने से हो गई हो एक भ्रम पड़ जाना के जी? बात। तो उसको करना पड़ेगा। ना, ना ना मैं जिस क्रांति की बात कर रहा हूँ ना मैं उस क्रांति की बात कर रहा हूँ जिसको ऑर्गेनाइज नहीं करना है वही मेरी क्रांति है आप ऑर्गेनाइज किया अब तक तो ऑर्गेनाइज क्रांतियां हुई हैं इसलिए मैं, मैं मानता हूं कि वो तो पूरी क्रांतियां नहीं हो सकी कोई ऑर्गेनाइज क्रांति पूरी क्रांति नहीं हो सकती ऑर्गेनाइज होते ही वो फिर जैसे ही ऑर्गेनाइज हुई ऑर्गेनाइज होने की प्रोसेस में फिर जकड़ बन जाती फिर पैटर्न बन जाती हो सकता है कि मैं जिस क्रांति की बात कर रहा हूं वो कभी ना हो सके लेकिन इसकी कोई चिंता नहीं है बहुत कि वो हो ही जानी चाहिए ये आग्रह फिर ऑर्गेनाइजेशन बनता है मुझे जो ठीक लगता है वो मैं कहता रहूंगा किसी को ठीक लगेगा जो होगा वो होता रहेगा मेरी कोई अपेक्षाएं भी नहीं है कि वो हो ही जानी चाहिए लेकिन ये मेरा मानना है अकेले बोलने से क्रांति नहीं होती लेकिन बोले बिना भी क्रांति नहीं होती और मेरी जिस बात को मैं कह रहा हूं वो चूंकि वैचारिक क्रांति की बात है मैं कोई न सरकार पर कब्जा कर लेने को उत्सुक हूं और न किसी संगठन को बना के कोई मुल्क में खून खराबा कर देने को उत्सुक हूं मेरी उस उत्सुकता इतनी है कि आपका मस्तिष्क हमारा मस्तिष्क कहना चाहिए तो किसी को बुरा लग जाए वो जो हमारा मस्तिष्क है वो हमारा मस्तिष्क इतना जड़ हो गया है कि उसे सब जगह से हिला दिया जाए अगर वो हिल जाता तो मेरा काम पूरा हो जाता मेरे लिए क्रांति का इतना मतलब जो, जो वो जो जो जो है वो आप उसे ले जाऊंगा उसे ले जाऊंगा आपको सहयोगी बनना पड़ेगा स्ट्रीट में ले जाने के लिए उसे ले जाऊंगा उसे ले जाऊंगा जी आपने वक्तव्य तो में कहा चेंजिंग दब्जेक्ट कि लड़कियों को लड़कों जैसा शिक्षण नहीं देना चाहिए क्योंकि ऐसा होने से लड़कियां भी लड़कों जैसे हो जाती है सवाल यह है कि तुम्हें कौन सा शिक्षण को क्या प्रबंध किया जाए और वो निश्चित बढ़ी बात थे मैंने जो कहा कि लड़कों जैसा शिक्षण नहीं दिया जाना चाहिए उसका मतलब ये नहीं है कि लड़कियों को केमिस्ट्री को दूसरे ढंग की केमिस्ट्री पढ़ाई जा सकती है या गणित को दूसरे ढंग का गणित पढ़ाया जा सकता है मैंने जो कहा वो मैंने ये कहा कि लड़कियों के पूरे शरीर की शिक्षा लड़कों से भिन्न होनी चाहिए लड़कियों के वस्त्रों का आयोजन लड़कों से बिल्कुल भिन्न होना चाहिए लड़कियों की जिंदगी में जो उन्हें संभालना है जहां उन्हें जिंदगी को फैलाना है जिस घर को उन्हें संभालना है उस घर की पूरी शिक्षा होनी चाहिए उस घर के लिए माँ बनने की पत्नी बनने की सारी शिक्षा होनी चाहिए क्योंकि हम जीवन के जो भी महत्वपूर्ण हिस्से हैं वो अशिक्षित छोड़ देते हैं एक लड़की को कभी सिखाया नहीं जाता कि वो माँ कैसे बने पत्नी कैसे बने बस माँ पत्नी बन जाती है वो और तब एक को होता है जो मेरा मतलब था वो कुल इतना था कि या तो हम ये समझ लें कि लड़के और लड़कियों का क्षेत्र एक है तब तो फिर एक जैसी शिक्षा ठीक है लेकिन लड़कियों को कुछ और विशेष भी करना है जो लड़कियों को नहीं करना है उसे घर का एक केंद्र बनना है उसकी सारी शिक्षा उसे मिलनी चाहिए वो लड़कों से भिन्न होगी और जो शिक्षाएं जैसे कि कवायत है या परेड है या घोड़सवारी है इस तरह की शिक्षाएं सिर्फ उन लड़कियों को मिलनी चाहिए जिनको युद्ध के मैदान पे जाना हो लेकिन जिन लड़कियों को घर में जाना है उन लड़कियों के इन शिक्षाओं का को कोई मतलब नहीं बल्कि ये सारी शिक्षाएं उनके उनका जो लड़कीपन है स्तृणता है उसको थोड़ा छीन करने वाली सिद्धों की ये सारा मनोविज्ञानिकों को तय करना चाहिए कौन तय करेगा आप पूछते हैं आज तो मनोविज्ञान की काफी खोज है फेमिनन साइकोलॉजी पे काफी काम है ये तय होना चाहिए कि लड़कियों के लिए क्या उपयोगी होगा जो उनको ज्यादा स्तृण बनाता हो पुरुषों के लिए क्या उपयोगी होगा उनको ज्यादा पुरुष बनाता हो लड़कियाँ लड़कियाँ ज्यादा हों पुरुष ज्यादा पुरुष हो तो उनके जीवन में ज्यादा आकर्षण और ज्यादा आनंद होगा उसके बाबत मैंने कहा कुछ नहीं मिल रही है वो तो देख रहे हैं घर की क्या हालत है तो वो शिक्षा घर में दी जाती है जब कॉलेज में या स्कूल में जाते हैं तो उसके लिए वो अलग शिक्षा का पसंद आपको बताते हैं पूरा अलग करना पड़ेगा घर में कुछ नहीं मिल रहा है कुछ भी नहीं मिल पा रहा है घर में कुछ भी नहीं मिल पा रहा है और परिवार बिल्कुल विकृत हुआ जा रहा है विक्षिप्त हुआ जा रहा है उसका मतलब सही होगा परिवार की विकृति है वो ठीक है ना ठीक है उसके बाबत बात फिर तो ये वो की परिवार को सुधरना चाहिए बिल्कुल नहीं मेरी तो सारी दृष्टि है परिवार को कहते हैं कि लड़कियों को जो शिक्षण देना चाहिए उसके लिए मनोवैज्ञानिकों को सब निश्चित करना चाहिए उसका अभ्यास करना चाहिए लेकिन वो इसको कम करेगा ऐसा जो पढ़ेगा नहीं वो तो कम करेगा ऐसे कैसे मरीज वो हो हमें दिखाई नहीं पड़ रहा हम इसका प्रयोग भी नहीं कर रहे वो हो रहा है बहुत जोर से हो रहा है कहा हो रहा है कैसे आप अलग अलग तो बात कर लो आप अलग अलग तो लंबी बात करेंगे सवाल आते वैचारिक क्रांति द्वारा तो तो होना चाहते हैं हमारे मस्तिष्क तो उसी तरह सफल होंगे क्योंकि हर हर नई नया नया आदमी नई विचारधारा में क्रांति करा कर सफल होता है शायद जब जड़ मानस को आप सचेत कर देंगे उसका दिशा कैसे करना मैं दिशा दिखवना नहीं चाहता मेरा कहना यह है कि जड़ मानस को दिशा दिखाने की जरूरत पड़ती है चेतन मानस को दिशा दिखती है वो तो मैं दिखाना नहीं चाहता जी चेतन के बाद चेतन कभी वापस नहीं आता नहीं, जब एक दफा एक दफा जब विचार विचारशीलता पैदा हो जाए तो आप जड़ नहीं हो सकते बहुत असंभव है चार की लाद में पीछे नहीं लौटता जड़ता को ही अगर फूटने न दिया जाए तो जड़ बना रह जाता thank you, thank you. Thank you.